गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री फुड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि आप महात्मा हैं कोई तो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था कोई बहुत अपना आत्मीय ही था उसने कहा महाराज आप महात्मा हैं क्या तो कि नहीं रे मैं महात्मा नहीं हूँ अब तब आप क्या है महाराज तो वो महात्मा लोग जिसको परमात्मा कहते हैं ना वो मैं ही हूँ तो... <laughs> वेदांत की रीति जो है वो बिल्कुल निराली है आप कहें मोक्ष प्राप्त करना है तो वेदांत ये शिक्षण देता है मोक्ष प्राप्त करना है ये तो एक व्यवहार है श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मोक्ष नाम की जो एक वस्तु है वो तो केवल बंधन का व्यवहार अज्ञान दशा में होता है इसलिए हम परमार्थ वस्तु का नाम बताने के लिए उसको मोक्ष कहते हैं ये मोक्ष क्या है मोक्ष तो तस्माद अभिद्या निवृत्ति मात्रे मोक्ष व्यवहार इति अबोचाम केवल अज्ञान की निवृत्ति की दृष्टि से हम उसका नाम मोक्ष रखते हैं। मोक्ष एक व्यवहार है तो फिर ये हुआ कि ऐसा बंधन अविद्या के निवृत्ति हुई तो अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है बोले नहीं नहीं अविद्या की निवृत्ति पर जो रह गया सो मोक्ष है तो अविद्या की निवृत्ति पर कौन रह गया तो जिसने अविद्या का अनुभव किया था कि मैं यज्ञ हूं और जिसने ही अनुभव किया कि अविद्या निवृत्त हो गई जिसके सामने पहले अविद्या नाना नखरे दिखाती थी नाचती थी और जिसके सामने से अविद्या का लोप हो गया वो ज्यो कहते तो अविद्या का लोप होने पर जो रहा उसी का एक नाम मोक्ष भी है वो हम अविद्या अविद्यावृत्ति के व्यवहार के कारण ऐसा नाम उसका रखते हैं, असल में मोक्ष कोई दूसरी चीज नहीं है आज ये प्रश्न था कि आखिर मोक्ष में कुछ न कुछ तो पैदा होता होगा क्या नई बात क्या नई बात पैदा हुई हमको याद है चूरू स्कूल के उत्सव में हम गए थे एक दयाल जी गोविंद का द्वारा स्थापित वो स्कूल है वहाँ ब्रह्मचारी के बीच में रह करके बालक विद्यान करते हैं हमने चंदे का प्रसंग वहाँ देखा था और वो हमारे दिल में ऐसा बैठा ऐसा बैठा आपको क्या बताना वहाँ मारवाड़ी लोग इकट्ठे होते थे स्कूल में तो वर्ष भर के लिए एक ही दिन में वर्ष भर के खर्च के लिए चंदा वहाँ का होता था भरी सभा में होता था तो एक सेठ बोलते कि हम 10000 देंगे रहेंगे तो सेठ जी कहते सुनो सुनो 10000 नहीं है ना तुम 2000 हजार तक तुम कहता नहीं सेठ जी 2000 कैसे देंगे हमारे इतनी आमदनी है हमारा ऐसा स्वरूप है 2000 हमारे नाम लिखा जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा बोले अच्छा चलो 2000 नहीं तो 4000 हजार अंत में 5000 पर छह हजार पर सुलह हो जाता है ना और ऐसे महाराज इतना चंदा होता लोगों को देने का उत्साह था वो कहते नहीं नहीं हम नहीं लेंगे है ना ये भी एक लेने की ट्रिक है ये मैं जानता है ना हूँ वो मुझे मालूम है कि ये की एक लेने की ट्रिक है लेकिन वो देख के उस समय जो मजा आता था ना लड़ाई इस बात पर नहीं होती थी जिस इतना दे लड़ाई इस बात पर भरी सभा में होती थी कि नहीं नहीं तुमसे हम इतना नहीं लेंगे है ना? तो तुम याद आ गए प्रसंग के कारण है न अच्छा माने हमने भी दुनिया देखी है इसका मतलब ये है तो प्रसंग ये चला कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या बता रहे मैं और कुछ भी कोई थे तो उन्होंने सुनाया ये दिशंभ वहाँ पर थे तो क्योंकि हमको तो संन्यासी होना था तो मैं सोचा कि ये ठीक रहेगा या नहीं टिकट में डाल है उसी समय मैं वहां था तो ये प्रश्न हुआ कि ज्ञानी अज्ञानी में क्या फर्क है? शेष जी ने बताया कि ज्ञानी में ये ये होता है ये होता है ये होता है ज्ञानी ऐसा निष्काम होता है ज्ञानी ऐसा है ना ज्ञानी ऐसा मध्यस्थ होता, हो। होता है वो समाधि होता है ऐसा उसका कुछ होता है खूब बड़ा और अज्ञानी जो है वो ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है तो मैंने सेठ से पूछा कि क्यों शेष जी ज्ञान होने पर ज्ञानी अज्ञानी का भेद ही बनाया जाता है कि भेद मचता है अब तो हमसे बड़े जोर से और बड़े समझदार से हो हमारे सांकर संप्रदाय के अनुसार केवल संन्यासी को ही जान होता हो यह बंधन नहीं है बोला इसमें बाचस्पति मिश्र भी तत्व ज्ञानी है गृहस्थ से आप पर ये दीक्षित ही सत्व हैं है शंकराचार्य जो हैं वो सन्यास के लिए अनेक शर्त बनाते हैं सन्यासी होना दूसरी चीज है और ज्ञानी होना दूसरी चीज है जो ज्ञानी होता है वो सन्यासी हो जाए ये जरूरी नहीं है और जो सन्यासी होता है वो ज्ञानी हो ये जरूरी नहीं है सन्यास की प्रक्रिया है आश्रम के साथ और ज्ञान की प्रक्रिया है अधिकारी जिज्ञासु के साथ आ, अब उन्होंने महाराज बताया जब हंस बड़े जोर से तो मैंने कहा कि देखो सेठ जी जिस ज्ञान से ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बनता है वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं है वो तो अज्ञान है तो बोले कि हाँ महाराज ज्ञानी अज्ञानी का भेद भी अज्ञान की दृष्टि से ही है तत्वज्ञान की दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं है फिर हम उसी स्थान पर पहुंच चले कि क्या हम ब्राह्मण हैं, क्या हम सन्यासी हैं, क्या हम महात्मा हैं, क्या ये तो तो एक व्यवहार है अच्छा ये तो एक व्यवहारिक तो सुविधा द्याव, द्या, के लिए क्या बताना है आपको तो? अब आप लोग तो नए नए जो बिलायत से पुस्तकें लिख के उनको पढ़ते है और ज्ञान का स्रोत भी उधर ही बन गया हे भगवान विद्या नारायण स्वामी ने जीवन मुक्ति विवेक में ये लिखा है कि दंड क्यों ग्रहण करना तो दंड से स्वर्ग मिलेगा कि ब्रह्मलोक मिलेगा कि ज्ञान होगा कि मोक्ष होगा वो बोले नहीं भिक्षा लेने में सुगमता होगी। गई ये ये लिखा हो कि जिस समय एक महात्मा दंड लेके चलेगा रास्ते में तो दे पश्वाद दे वो पश्वाद्य उपग्रम निवारणा बैणम दंडम एकम ग्रहण या वो बेचारा अकेले चलेगा उसके कपड़े को देखकर कर कुत्ते घूकेंगे गाय उसको देख के दौरे भी मारने के लिए तो उनको डराने के लिए उसके हाथ में दंड रहना चाहिए ये बात जीवन मुक्ति विवेक के मूल में लिखी है बोला है नोले ये दृष्ट ज के लिए है ब्राह्मण लोग देखेंगे कि भाई ये दंडी स्वामी है तो पहले का ब्राह्मण ही रहा है तो ब्राह्मण ही रहा है तो इसको हम लोग इसको भिक्षा दें कि इसके पूर्वाभ्यास के अनुसार इसको भिक्षा मिल जाए इसको खाने पीने में जिलानी न हो तो भिक्षा सौकर्ज के लिए गो पशु आदि के उपद्रव के निवारण के लिए एक वैणव दंड ग्रहण बांध का दंड ग्रहण करना चाहिए ये बात विद्यारायण स्वामी ने जीवन मुक्ति विदेश में लिखा है तो प्रश्न ये है कि यह मुक्ति मुक्ति मुक्ति इसमें क्या होता है तो किसी ने कहा कि एक नया विज्ञान पैदा होता है एक नया आनंद पैदा होता है तो इस पर शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया है तो तुम ये बताओ कि जो पहले से था वही प्रगट होता है मोक्ष दशा में कि जो नहीं था वो प्रगट होता है जो विज्ञान जो आनंद पहले से था मुक्ति दशा में वही प्रगत हुआ कि कोई नया प्रगत हुआ गीत याचे मोक्षे विज्ञान्तरम आनंद च अभिव्यजते इति वक्तव्यो अभिव्यक्ति पदार्थ यदि सावल लौकिकी एव उपलब्धि विषय व्यापी अभिव्यक्ति पदार्थ सतो वक्तव्य विद्यमान अभिव्यक्त जिते इतिवा तो यदि पहले से मौजूद जो विज्ञान है और जो आनंद है वही अभिव्यक्त होता है तो वो तो आत्मा का स्वरूप ही है केवल अविद्या का प्रतिबंध विद्या का पर्दा हट गया और जो पहले था वो मौजूद था सो तो जो का क्यों तो है और यदि कहो की जो मौजूद नहीं था वो पैदा हुआ तो जो मौजूद नहीं था वो पैदा हुआ तो वो पैदा हुआ तो फिर मर भी जाएगा तो वो नाशवान होगा इसलिए ये मोक्ष दशा कोई दूसरी चीज नहीं है ये बिल्कुल अपने आत्मा का ही स्वरूप है और विज्ञान विज्ञानमानंदम ब्रह्मा ये आत्मा ही विज्ञान स्वरूप है ये आत्मा ही आनंद स्वरूप है इसी से हम मरने के बाद मुक्ति मिलेगी वो बात आपको नहीं सुना क्योंकि आपका आत्मा अभी मुक्ति स्वरूप है इसी समय इसी जगह इसी रूप में केवल ये नहीं कि अगले जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे एक हमारे पास चिट्ठी लिखी अभी थोड़े दिन आए थे तो महाराज इस जन्म में तो हमको मुक्ति और भगवान मिलने वाले नहीं है आ, ऐसे तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि आगे हमको मनुष्य का ही जन्म मिले और उसमें हम साधन करें मैंने कहा बाबा तू मनुष्य होने के लिए साधन क्यों करता है तू अभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभी साधन क्यों नहीं करता मनुष्य होने के लिए क्यों साधन करता है एक बार की बात है एक महात्मा व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने कहा एक आदमी ऐसा है जो मानता है कि इस जन्म में हमको मुक्ति नहीं मिल सकती और कलयुग में मुक्ति नहीं होती और स्त्री को मुक्ति नहीं होती और ब्राह्मण के सिवाय जो दूसरे हैं उनको मुक्ति नहीं होती एक आदमी ऐसा मानता है हमने कई लोगों का एक में मिला दिया हो कोई मानते हैं कलयुग में मुक्ति नहीं होते कोई मानते हैं स्त्री की मुक्ति नहीं होते कोई मानते हैं ब्राह्मण के सिवाय और किसी की मुक्ति नहीं होती ऐसे तो उन महात्मा ने कहा कि देखो पहले तो इसी दृष्टि से बनिया दृष्टि से विचार करो है ना दृष्टि क्या है अरे महाराज हम देखते हैं व्यापार दुकान पर बैठते हैं लोग इमें पास करके और घाटा उठा करके आते हैं तो ना? और बिल्कुल जिसको केवल दस्तक करना आता है वो बनिए का बच्चा दुकान पर बैठता है और फायदा उठा के आता है तो इसका कारण क्या है एने सज्जन को बहुत ज्यादा जानकारी है तो बहुत इधर उधर से सोचते हैं और असली बात भूल जाते हैं। और वो बनिया का बच्चा देखता है कि हर गज कपड़े में हमको दो आना बच रहा है कि चार आना बच रहा है इतने जानता है वो है ना? हर गज कपड़े पर हम बस इतने ही देखता है वो कि हर गज कपड़े पर हमको कितना बच रहा है हमने बिल्कुल बेवकूफ बच्चों को देखा है दुकान पर बैठ करके फायदा उठाते हुए है, है न तो फायदे पर दृष्टि रहना तो ये एक व्यापारी या धर्म ही है तो उन्होंने कहा आप ये देखो कि यदि हम ये मानेंगे कि इसी युग में और चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष इसी जीवन में चाहे ब्राह्मण है चाहे शुद्र इसी जन्म में हमको मुक्ति मिल सकती है तो हम बड़े उत्साह के साथ मुक्ति के लिए साधन कर सकते हैं कम से कम मुक्ति का यदि हम ये मानेंगे कि इस युग में मुक्ति नहीं होगी इस जोली में मुक्ति नहीं होगी इस जाति में मुक्ति नहीं होगी तो हमारी मुक्ति का जो बिल्कुल साधन है तो वो एकदम छूट जाएगा उसमें उत्साह ही नहीं रहेगा वो हम करेंगे नहीं तो फायदे की दृष्टि से फायदे की दृष्टि से यही अच्छा है कि हम ये माने की हमको इसी जीवन में इसी जाति में इसी जोड़ी में और अभी अभी हमको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है असल में मुक्ति नगद माल है उधार नहीं है एक इसका गुड़ है फार्मूला बोलता है ना इसका फार्मूला है जिनको अदृष्ट वस्तु प्राप्त होनी है माने जो चीज यहाँ नहीं है स्वर्ग में है वो पाना है तब तो वो यहाँ धर्म करेंगे अदृष्ट की अपूर्व की उत्पत्ति होगी और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा इस जीवन में मिलेगा नहीं मरने के बाद मिलेगा तो जो अधिष्ट को चाहते हैं वो अधिष्ट के द्वारा प्राप्त करेंगे और जो साक्षात अपरोक्ष को चाहते हैं वो यही साक्षात अपरोक्ष को प्राप्त करेंगे तो नारायण हम जिस ब्रह्म की जिस परमात्मा की जिस परमेश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं वो इसी जीवन में प्राप्त होता है और इसी जीवन में और उपदेश मात्र से प्राप्त होता है केवल इशारा मात्र से क्योंकि तिल के ओट में तिल के ओट में पहाड़ छिपा हुआ है यदा सर्वे प्रमुच्यंते हृदय अखमर्वती अत्र ब्रह्म समुते अत्र ब्रह्म समस्ते में अत्र पर जोर देते हैं बोला अत्र ब्रह्म ब्रह्म नहीं अत्र ब्रह्म तरफ ब्रह्म समझते है यही ब्रह्मानुभूति यही ब्रह्मानुभूति होती है अब एकाध बात बर्फ जात की भी सुना हमको याद है जब हम उन्नीस एक बरस के थे एक चालीस बरस के सज्जन की पत्नी नरगई थी उनके उम्र चालीस वर्ष पड़ोसे हमारे सिले हम गुरु थे तो उनकी इच्छा हुई कि हम दूसरा ब्याह करें तो मेरे पास जब खबर आई तो मैंने सोचा कि 40 वर्ष का आदमी तो बहुत बुद्धा होता है और वो क्या ब्याह करेगा <laughs> है ना अच्छा और मैंने किसी के सामने कह दिया कि क्या 40 वर्ष की उम्र में ब्याह करते हैं तो ये खबर उनके पास पहुंच अब वो पहुंच गई तो महाराज उन्होंने और दूसरे जो अपने से बड़े बूढ़े लोग थे उनको हमारे पास भेजा कि जाके हमारे गुरु जी के मन को मना के आओ है कि अभी तो वो उन्नीस बीस बरस के हैं ना तो उनको लगता है कि चालीस बरस का आदमी बुद्धा होता है हमको तो भी चालीस बरस की उम्र में जवानी मालूम पड़ती है ब्याह करना देखा महाराज तो मैंने लोगों को समझाने से क्या दिया की ब्याह कर लो अब जो ब्याह किया उन्होंने देखो इस समय उनकी उम्र कितना उन्नीस बरस का मैं था जब वो 40 बरस के थे अस्सी इक्यासी बरस की उम्र इस समय उनकी है है ना अभी जिंदा है, तो तो है, तो है।, है, है ना कल कल्पना से जिंदा है बताऊ तो मैं जिंदा है ना ऐसा बस उन्हीं की तो बात ही है और इसके बाद वो ब्याह करने पर जो उनके लड़का हुआ अब वो किसी बहुत ऊंचे ओहरे पर पहुंच गया है करने के बाद दूसरे विवाह से जो बच्चा हुआ वो बहुत खूचे पर पहुंच गया सरकारी अफसर है कल तो, अब मेरे पास आया तो मैंने तो पहचाना ही नहीं उसको तो आपको ये सुनाते हैं कि हमारी बर्फ उम्र जो है वो 19 बरस के बाद बिल्कुल बढ़ी नहीं उतनी की उतनी थी। <laughs> <laughs> वो तो ज्यो किसी ने बताया था कि उन्नीस वर्ष की उम्र में शरीर पूरा हो जाएगा हैं तो वो तो हुआ नहीं और महात्माओं ने हमारी उम्र काट दी वहीं से अच्छा उम्र काट दी अब माज एक दिन बम्बई में क्या हुआ कि एक आया बही तो उसने सब शरीर वरीर की जांच की कई बरस की बात है तो उसने कहा कि स्वामी जी आप एक बात का ख्याल करो कि 50 वर्ष से पहले जैसी शक्ति शरीर में रहती है वैसी 50 बरस के बाद में रहती है तो ये 50 बरस की उम्र होने के बाद जब लोग ये चाहते हैं कि हमारी 25 बरस वाली 30 बरस वाली पैंतीस बरस वाली शक्ति बनी रहे और वैसी नहीं रहती है शरीर में तो वह अपने को बीमार समझ लेते हैं और बीमार समझ करके दवा के पीछे पड़ जाते हैं कि हम ये दवा खाएंगे वो दवा खाएंगे और कितनी भी दवा खाएं अगर वो शक्ति तो आ सकती नहीं इसलिए शुद्ध खान से पान से रहन से सहन से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए और दवाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अब महाराज कल किसी ने हमारे यहाँ लिखा सात शिक्षक है न, लिख दिया वो बना के चला के साथ शिक्षक लिख दिया तो मैंने कहा हे hey भगवान कही तो इच्छा शिक्षक हमको रात भर याद आवेगी इच्छा शिक्षक हमको रात भर याद आवेगी तो मैं रात ही भर में बुद्धा हो जाऊंगा <laughs> <laughs> अच्छा तो रहा तो तो तो तो है सवेरे प्रबुद्धानंद ने क्या किया वो इज्जत का जो एक था ना उसको छ के पहले कर दिया पूरा हो गया <laughs> <laughs> हो गया तो असल में बात क्या है कि ये देह की उम्र के साथ अपने को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है वैसे देखो तो आज ब्रह्मा की उम्र कितनी है आपको मैं बता दू ब्रह्मा जी आज अपनी उम्र के हिसाब से है ना? 50 वर्ष पूरा करते हैं, 50 वर्ष और एक महीना एक दिन और पहला पहाड़, है न माने इन में वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है और मैंने इस इकसठवें वर्ष में प्रवेश किया है तो मेरी उम्र एक एक वर्ष से तो से बड़ी है सही निक नहीं है ना बड़प्पन की दृष्टि से तो ब्रह्मा से भी बड़ी हमारी उम्र है और दूसरी दृष्टि से देखो तो बाबा है ना मन की दृष्टि से देखो तो जब उत्साह आता है मन में तब तो महाराज वही जो बचपन के भाव से मन में वो अभी तो प्रगट होते हैं मन कभी बुद्धा थोड़ी होता है शरीर के शरीर के साथ मन की उम्र नहीं बढ़ती है दूसरी पर दूसरों के सामने हम बुजुर्ग बन के बैठते हैं एक दिन कहीं सभा में घंटे दो घंटे बैठना पड़ा तो बड़े बड़े लोग थे महाराज और वो मुँह दो बड़ा तरीका मुँह बनाते है मसनद का सहारा ले करके बड़े बड़े आदमी बैठे थे अब मैं गया तो पंद्रह मिनट बैठा बीस मिनट बैठा और हमारा नंबर तो आने वाला था अंत में व्याख्यान का है ना तो, तो पहले तो लोग बोलने नहीं देते अच्छा तो अखीर में आने वाला था मैंने सोचा की दो घंटे में बैठे बैठे परेशान हो जाऊँगा तो मैंने पास वाले आदमी से बातचीत करना शुरू किया और उसको फंसाना शुरू किया तो इतने में आए विपिन बाबू मिश्रा जी हाईकोर्ट के जज हैं तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आ, हमको आज एक बात सीखने को मिली ये सभा में बैठ के हम गंभीर गंभीर गंभीर बोर हो जाया करते थे है ना आज हमने हम लोगों को बता दिया कि सभा में बैठ के भी हंसा जा सकता है और मनोरंजन करते हुए समय व्यतीत किया जा सकता है है न और महाराज हाँ, कहो तो अब आज यहाँ तो ये नाटक का रंगमंच है ना तो है? आप लोग हमको तो जितना देख रहे हैं उतना मैं आप लोगों को तो नहीं देख रहा हूँ लेकिन कहीं ऐसा प्रसंग होता कि मैं आप लोगों को तो देख सकता वहाँ बैठे बैठे तो मैं बता देता कि किसकी आख कैसी हो रही है और किसकी है न इसका हाथ कैसे हो रहा है और कौन कैसा मुँह करके हाथ रहा है मैं बिल्कुल बता देता तो, देता तो ये ये भाव कहाँ से तो निकलता है तो ये ये हमारे भीतर जो बाल्यावस्था थी वो कहीं गई नहीं है हमारे अंदर जो युवावस्था थी वो भी कहीं गई नहीं है वो बुढ़ापा आ, आ रहा है तो वो भी कहीं गया नहीं है परंतु इन तीनों में जो एक है देखो न तो उसने बचपन छोड़ा न जवानी छोड़ी न बुढ़ापा छोड़ा और जीव का देखो आज हम भी एक सपना देखा अभी हम उसको याद करते हैं तो जिस समय हम याद करते हैं उस समय सपना अवस्था में पहुंच जाते हैं बिना सपना स्वप्नावस्था में पहुंचे माने पूर्ण शरीर का स्मरण छोड़ करके उस सूक्ष्म शरीर की आकृति का दर्शन किए हम स्वप्न का स्मरण नहीं कर सकते जब हम स्वप्न का स्मरण करते हैं तो इस जागृत अवस्था से एक वशा में चले जाते हैं और जब हम अपनी सुशुप्ति का स्मरण करते हैं हे भगवान दोग वाशिष्ठ ने तो बताया है कि आप जागृत में बैठ करके अपनी सुशुक्ति का ख्याल कीजिए कि वो कैसी होती है तो आपकी समाधि लगवाओगे समाधि लगाने की ये युक्ति है ये युक्ति है कि बैठिए जागृत में और स्मरण कीजिए सुसुक्ति का तो आप जानते हैं कि सुशुक्ति में हम सबको छोड़कर रहते हैं और विश्राम में रहते हैं और सुशुक्ति के बिना विश्राम नहीं मिलता है अभी अभी शंकराचार्य भगवान बोल रहे हैं तो, कि जैसे स्वप्न में अपना स्वरूप सब है सब अपना स्वरूप है वैसे ऐसे जागृत में जो कुछ खास मान है वो सब अपना पड़ोस है और जैसे सुसुप्ति में हम सबको छोड़ कर रह रहे हैं अब तो मरते अमृत हो, हो देखो यही मरते अमृत हो जाता है हमने दादा तो सुनो दादा एक दिन अमृतलाल जी से कह रहा था ये तो उत्सव ही हम आपके नाम से मना रहे हैं अमृत महोत्सव है न हाँ। आपका तो नाम ही है तो हिंदी का नाम अमृत नहीं है आप सब लोगों का नाम अमृत है और सारी सृष्टि में जितने शरीर काम करते हुए दीखते हैं उनमें सब में अमृत नाम की एक वस्तु है बोला अमृत नाम की एक वस्तु है है ना मर्तपनी का अभिमान है जब एक एक शरीर में मैं मान करके बैठ जाते हैं तब हम मर्त हो जाते हैं ये आभिमानिक है और अमृतत्व जो है तो वो वास्तविक है स्वाभाविक है इसमें पर्दा क्या है तो अज्ञान का और उस अज्ञान के कारण उस अज्ञान के कारण हम अपने अमृतत्व को साक्षात परोक्ष अनुभव नहीं कर पाते हैं यद्यपि है अमृत ही तो अब इस प्रसंग को तो हम आपको सुना रहे हैं आ, कल और सवेरे यहाँ सुनाएंगे कल कल परसों जाना है वृंदावन हो सवेरे की गाड़ी से जाना है थी,